तन समर्पित मन समर्पित आर यह जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो चाहता हूँ मातृभु तुझे का भी कुछ आर भी दो तन समय पित मन समय पित तन समय पित मन समय पित आर जी वन समय पीत माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा फिर भी नि थाल थाल मै सजा कर भल जब स्वीकार कर लेना दया मर वह समर्पण प्राण अर्पित दान अर्पित प्राण अर्पित द्रण अर्पित रथ का कण कण समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो चाहता हूँ मातृभो तुझे को भी कुछ आर भिदो तन समय पित मन समर्पित तन समय पित मन समर्पित जीवन समर्पित नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सरगम इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सरगम कवियों का खास कार्यक्रम और आज के शो को सजाने के लिए फिर से हम अपने दिग्गज कवियों के साथ हैं और जिन्हें हाँ आप पहले भी सुन चुके हैं आज फिर एक नए अंदाज में आप उन्हें सुनेंगे तो हमारे साथ हैं राजेंद्र मिलन जी और सुशील सरित जी तो आप सभी की तरफ से इन दोनों कवियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में ओम शान्ति। ओम शांति शांति धारित्य माँ की वंदना कर रहा हूं मैं जी स्वागत है ये देखिए तेरी धड़कन में लहराए सागर हृदय तेरी धड़कन में लहराए सागर हृदय तेरे माथे से हों चांद सूरज उदे तेरे माथे से हों चाँद सूरज उदे तेरे चेहरे को चूमे गगन झूम कर तेरे चेहरे को चूमे गगन झूम कर तेरे नैनो में झिलमिल प्रणे तेरे नैनो में झिलमिल झमाझम प्रणे तेरी धड़कन में लघरा सागर हृदय तेरा चल जो मढ़रा ए बरसात हो तेरा चल जो मढ़रा ए बरसात हो तेरे कुंतल जो बिखरे गहन रात हो तेरे कुंतल जो बिखरे गहन रात हो तेरे अधरों पे खिलते कमल ही कमल तेरे अधरों पे खिलते कमल ही कमल महके गुल मह बेला अमल दास हो तेरी सांसों को छूकर के पागल प्रलय तेरी सांसों को छूकर के पागल प्रलय संदली बंसा झूमे दमा दम मले संदली बंसा झूमे दमा दम मले तेरे नैनों में झिलमिल जम प्रणे तेरा बात्सल्य गंगा यमुन में बहे तेरी करुणा की गाथा समीरन कहे नभ को स्पर्श करता हिमालय प्रभल नव को स्पर्श करता हिमालय प्रबल आपदाओं को देता चुनौती रहे आपदाओं को देता चुनौती रहे देव किन्नर यती देख तेरा नीले देव किन्नर यती देख तेरा नीले रात दिन तरसे पानी चमाचम रात दिन तरसे पाने चमाचम वाले तेरे नैनो में झिलमिल झमाझम और देखिएगा जी तेरे कांधे पे झुकती धबल बदलिया तेरे कांधे पे झुकती धवल बदलियां तेरी बाहों में झूले चप्पल बिजलियां तेरी बाहों में झूले चप्पल बिजलियां तेरे चरणों में थिरके नाट्यम, तेरे चरणों में थिरके नाट्यम, रूप जैसे तमाम उड़ रही तितलियाँ तो रूप जैसे तमाम उड़ रही तितलियाँ तेरी भोंहें उठे श्राप काहो प्रमे तेरी भोंहें उठें है श्राप काहो प्रमे चौकड़ी भरता ठिटके छमा छम समय चौकड़ी भरता ठिटके छमा छम समय तेरे नई में झिलमिल झमाझम प्रणय और अंतिम बंद देखियेगा साहब तेरे तन पर सुघर ये नमित वादिया तेरे तन पर सुघर ये नमित वादिया सतपुड़ा विंध्याचल की हरित झांकियां सतपोड़ा विंध्या चल की हरित झांकियां मरुस्थलों का अजब सा सघन सिलसिला मरुस्थलों का अजब सा सघन सिलसिला नदियां रानी लगे झील शहजादिया नदिया रानी लगे झील शेहजादिया तेरे कण कण की आभा सुरभि में बिले तेरे कण कण की आभा सुरभि में बिले तेरी ममता का दर्पण तेरी ममता का दर्पण गमागम सदे तेरी ममता का दर्पण गमागम गम सदै तेरी नैनो में झिलमिल झमाझम प्रणय तेरी धड़कन में लहरा सागर गर्द बहुत गुम बहुत गुम बहुत बढ़िया धन्यवाद <स्थ> राजेंद्र मिलन जी बहुत ही अच्छी जो कविता है भारत माता के ऊपर आपने सुनाई आइए आगे बढ़ते हैं इस सिलसिले को जारी रखते हैं और आगे बढ़ते हुए सुशील सरित जी का स्वागत करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है आपका धन्यवाद रमेश जी अभी-अभी डॉक्टर अभी अभी मिलन ने जिस ओर संकेत किया जी जी माधरित्री की वंदना की जी जी अगर सच पूछा जाए तो उस माधरित्री की प्राण रेखा है हमारी नदियाँ हु और इन नदियों की क्या स्थिति है इसका एक चित्र मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ बहुत बहुत स्वागत है आपका की मैली होती रही अगर यूं ही नदियों की धार मैली होती रही अगर यूं ही नदियों की धार पुष्प आरती वंदन अर्चन सब कुछ है बेकार क्या बात है बहुत खूब बहुत खूब मैली होती रही अगर यूं ही नदियों की धार पुष्प आरती वंदन अर्चन सब कुछ है बेकार माँ कहते नदियों को माँ कहते नदियों को लेकिन क्या ना किया हमने माँ कहते नदियों को लेकिन क्या ना किया हमने रोज तोड़ते रहते हैं हम इस माँ के सपने क्या बात रोज तोड़ते रहते हैं हम इस माँ के सपने अवशिष्टों को डाल किया माँ को हमने बीमार अवशिष्टों को डाल किया माँ को हमने बीमार पुष्प आरती वंदन अर्चन सब कुछ है बेकार हम्म बहुत अच्छे देखिएगा कि मां कहकर पूजा लेकिन नादानी ये कर डाली मां कहकर पूजा लेकिन नादानी ये कर डाली रंग रसायन डाले खोली घर की इसमें नाली रंग रसायन, रसायन डाले खोली घर की इसमें नाली रुला रुला डाला इसको जब जब आए त्योहार त्यौहार में क्या होता है जी मूर्तियों की पूजा करते हैं और फिर उनको उसी में विसर्जित करते कि रुला रुला डाला इसको जब जब आए त्योहार पुष्प आरती वंदन अर्चन सब कुछ है बेकार अंतिमा देखिएगा कहते दे। हैं कि गंगा मां का पानी जो है वो अमृत अमृत लेकिन कल तक था जो अमृत विष हो गया वही जल पावन आज स्थिति यही है हरिद्वार की हर की पौड़ी का पानी आप नहीं पी सकते मानकों के अनुसार कि कल तक था जो अमृत विश्व हो गया वही जल पावन कैसे इसे बचाए समझ ना पाए खुद अपसावन कैसे इसे बचाए समझ ना पाए खुद अपसावन अगर नहीं कल ये होंगी तो जीवन होगा भार बहुत अगर नहीं कल ये होंगी तो जीवन होगा भार, तो जीवन होगा भार। मैली होती रही अगर यूं ही नदियों की धार पुष्प आरती वंदन अर्चन सब कुछ है बेकार बहुत ही अच्छे बहुत अच्छे बहुत ही सुंदर कविता आपने अपने, अपने शब्दों में वर्तमान सिचुएशन को जो है पानी जो भी है जिस भी तरह का हम पानी इस्तेमाल करते हैं जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है जिस तरह की बातें आज हो रही हैं वो अपने कविता के माध्यम से आपने लोगों को एक संदेश दिया कि हम अगर पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो जल की शुद्धि का भी ध्यान रखें और उसको साफ सुथरा रखने में भी हमारा योगदान हो तभी हमारी जो पूजा अर्चना है वो सफल हो सकती है वरना सब कुछ बेकार बहुत ही सुंदर बहुत ही धन्यवाद आपको आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और बहुत ही खूबसूरत गीत आपको सुनाते हैं अभी इसके बाद फिर हम कवियों के साथ जुड़ेंगे राजेंद्र मिलन जी हमारे साथ हैं और सुशील सरि जी जिनको हम बहुत पहले भी सुन चुके हैं और आज भी सुनने का एक सुनहरा मौका हमें मिला है उन दोनों की कविताएँ आज फिर से हम सुनेंगे और भी बहुत सुंदर ढंग से आइए गीत के बाद फिर से हम सुनेंगे कविता आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मस्कराते रहो जीवन जीने के लिए एक सो मान चाहिए जीवन जीने के लिए एक सो मान चाहिए तुम जन में एक चेतना जगाइए जल दिवस मनाइए जल दिवस मनाइए जल दिवस मनाइए जल दिवस मनाइये शिव परम पिता का शिव परम पिता का ये वरदान है शिव परम पिता का ये वरदान है हे इंसान तू जग में महान है हे इंसान तू जग में महान है सबको इंसानियत का पाठ पढ़ाइए सबको इंसानियत का पाठ पढ़ाइए जल्दी बस मनाइए जल्दी बस मनाइए संसार में जल जीवन अमृत थोड़ा है कुछ नदियों ने जीवन को जोड़ा है संसार में जल जीवन अमृत थोड़ा है कुछ नदियों ने जीवन को जोड़ा है खारे सागर में मिलने से पहले इसको बचाइए जल्दी बस मनाइए जल्दी बस मनाइए जल्दी बस मनाइए जल्दी बस मनाइए आज और अभी ही मौजूद है नवल ये ढूंढने पर भी ना मिलेगा कल आज और अभी ही मौजूद है नवल ये ढूंढने पर भी ना मिलेगा कल इसकी हर बूंद आंखों से मोती बनाइए जल्दी दिवस मनाइए जल दिवस मनाइए जल्दी दिवस मनाइए जल दिवस मनाइए जय मातृभू दिन तेरा ही गुण गए फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए सबसे ऊँचा मस्तक तेरा चरणों में सगरिका घेरा दसों दिशाए साँज सवे रे दसों साझ सवेरे तुझको का शीस फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए फिर भी तेरा पर नहीं हम पा नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सरगम इस कार्यक्रम में सरगम कवियों का खास कार्यक्रम जी हाँ आइए आगे बढ़ते हैं और मैं फिर से स्वागत करूंगा राजेंद्र मिलन जी का जिन्होंने धरती माँ पर बहुत ही सुंदर कविता हमें सुनाई है और धरती माँ का एक एक जो रूप है रंग है उसको जो है एक शक्ति के रूप में उन्होंने प्रकट किया अपने शब्दों में आइए ऐसे दिग्गज कवि का फिर से एक बार स्वागत करते हुए एक नई रचना हम सुनेंगे आप सभी की तरफ से राजेंद्र मिलन जी का बहुत बहुत स्वागत रमेश जी जी हम सफर से तालमेल बैठे ना बैठे लेकिन बिठानी पड़ती है सही बात है।, है वो उसी संदर्भ में ये रचना मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्या बात है? बहुत खूब। स्वागत तेरी आखों में लहराता गंगा जल तेरी आँखों में लहराता तेरी आंखों में लहराता गंगा जल मेरे मन कोठर में गलता विंध्याचल <स्वाँगत>। मेरे मन कोठर में गलता विंध्याचल बस इसीलिए हम दोनों को सूनापन भाता है बस इसीलिए हम दोनों को सूनापन भाता है बस इसीलिए हम दोनों में कुछ गहरा नाता है बस इसीलिए हम दोनों में कुछ गहरा नाता है तूने आने वाले कल के बुन डाले तूने आने वाले कल के बुन डाले ताने वाने जैसे मकड़ी के जाले ताने वाने जैसे मकड़ी के जाले मैंने बिल्कुल परवाह न कर उस कल की मैंने बिल्कुल परवाह न कर उस कल की मन पिंजरे में हंसों के जोड़े पाले मन पिंजरे में हंसों के जोड़े पाले दो विवश किनारों सी दोनों में वैसे दूरी है दो विवश किनारों सी दोनों में वैसे दूरी है पर भीतर से कहीं नहीं अलगाव नजर आता है पर भीतर से कहीं नहीं अलगाव नजर आता है बस इसीलिए हम दोनों में कुछ गहरा नाता है तेरी आंखों में लहराता गंगा जल और दूसरा बन देखिएगा जी स्वागत है निश्चय ही मुझको उसी दर्द ने खाया निश्चय ही मुझको उसी दर्द ने खाया जिसने सलीब पर तेरा मन लटकाया जिसने सलीब पर तेरा मन लटकाया भोगी अनभोगी घड़ियों का ये सुख दुख भोगी अनभोगी घड़ियों का ये सुख दुख एक ही करघे के धागे से बुन पाया वाँ वाँ। एक ही करघे के धागे से बुन पाया मन से मन मिल जाने पर खुद प्यार जन्म लेता है मन से मन के मिल जाने पर खुद प्यार जन्म लेता है एक जल्द में हम दोनों का रचा बही खाता है एक जिल्द में हम दोनों का रचा बही खाता है बस इसीलिए हम दोनों को सूनापन भाता है और अंतिम बन देखिएगा जी स्वागत है जल जाने दो इन रेशम सी रातों को जल जाने दो इन रेशम सी रातों को उठ शम खल होने दो उल्का पातों को उठ शम खल होने दो उल्का पातों को मैं शंख आरती रोली लिए खड़ा हूं मैं शंख आरती रोली लिए खड़ा हूँ आने दो आने दो झंझावातों को आने दो आने दो झंझा बातों को अभिनंदित हर अतिथि से अभिनंदित होती, होती है तेरे इन जिए क्षणों की तेरे इन जिए क्षणों की भी तो ऐसी गाथा है बस इसीलिए हम दोनों में कुछ गहरा नाता है, बहुत खूब बहुत बहुत बहुत, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र मिलन जी बहुत ही सुंदर रचना आपने हमारे बीच रखा आइए आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले को जारी रखते हुए फिर से हम स्वागत करेंगे सुशील सली जी को बहुत ही सुंदर पहले कविता आपने जल पर बताया कि किस तरह वर्तमान समय में हम लोग अपनी पूजा अर्चना या फिर जिस भी तरह का त्यौहार मनाते हैं उसमें जल को प्रदूषित करते हैं और उसे न करे तो अच्छा है ये संदेश उसमें आपने दिया आइए आगे बढ़ते हैं एक और नई रचना हम सुनेंगे सुशील सरिंग जी से धन्यवाद रमेश जी अभी डॉक्टर मिलन ने नाते की बात की जी जी नाते की बात कही <laughs> और ये सुखद संयोग है कि मेरा नाता ब्रजभूमि से जुड़ा हुआ है अच्छा और ब्रजभूमि का एक ही अर्थ है वो मुरली वाला श्याम <laughs> क्या बात है बहुत खूब तो एक रचना उसके नाम दिन स्वागत है तेरे चरण की रज में हमेशा अपने शीश धरूं धरु केशव तेरे चरण परू wow. तेरे चरण की रज में हमेशा अपने शीश धरु केशव तेरे चरण परूं भूल न जाऊं बात जरा सी भूल न जाऊं बात जरा सी सांस सांस का तू है न्यासी mm -hmm. सांस सांस का तू है न्यासी मुरली के स्वर से प्राणों का मुरली के स्वर से प्राणों का मैं अभिषेक करू क्या बात है क्या बात बहुत केशव तेरे चरण परूं तेरे चरण की रज मैं हमेशा अपने शीर्ष धरू केशव तेरे चरण परूं गिरिवर रास बिहारी गिरिवर रास बिहारी गति गति तेरी गति से खुद गतिहारी तेरी गति से खुद गतिहारी गिरवर धारी रस बिहारी गिरिवर रास बिहारी तेरी गति से खुद गति हारी तेरी झलक पलक में हो तो तेरी झलक पलक में हो तो विधि से ना ही डरू के शव तेरे चरण परूं तेरे चरण की रज मैं हमेशा अपने शीश धरूं के शव तेरे चरण परूं नदियां निर्झर धरती अंबर नदियां निर्झर धरती अंबर सब है हृदय से तेरे अनुचर सब है हृदय से तेरे अनुचर तेरी मुस्कानों से झोली अपनी रोज़ भरूं केशव तेरे चरण परूं तेरे चरण की रज मैं हमेशा अपने शीश धरू केशव तेरे चरण परूँ के तेरे चरण परू धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सुशील सर जी बहुत ही अच्छी रचना आपने केशव श्री कृष्ण जी पर आपने सुनाया और श्री कृष्ण जी की जो विशेष बातें हैं वो आपने अपनी कविता के माध्यम से सुनाया हम तक और बहुत ही सुंदर रचना थैंक यू सो मच आई आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि रेडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सारे लोग सुन रहे हैं और मैसेज भी करते हैं हमारे दोस्त तो मैं चाहूँगा कि उन सभी दोस्तों को राजेंद्र मिलन जी एक छोटा सा मैसेज जरूर दें हमारे सभी लिसनर्स को मैं आपके इस क्षेत्र में पहली बार आया जी और इस ईश्वरी विद्यालय के अंदर जो मैंने अनुशासन देखा जो एक सेवा भावना देखी जो प्रेम देखा जी आत्मीयता देखी मैं कल्पना करता हूँ कि सारा विश्व इसी वातावरण में इसी वातावरण में रम जाए और ऐसा ही सब कुछ हो जाए जो आज मैं आपके यहाँ देख रहा हूँ यही मंगल कामना मेरी और यही मैसेज लोगों का कि वो उससे जुड़ें और अपने धर्म और कर्म का पालन करें क्या बात बहुत ही खूब बहुत ही खूब बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया जो अनुभव आपने किया है और उसी अनुभव को आप पूरे विश्व तक देखना चाहते हैं सभी लोग इसी रंग में इसी ढंग में अगर ढले तो फिर संसार में जो है एक सुखद अनुभूति सभी कर पाएंगे ऐसी आपकी मंगल कामना थी बात -बात मिलन जी। एक और हमारे दोस्त से सुनेंगे जिनकी दो रचना रचना व्यक्त की है आइए उनसे एक मैसेज सुनते हैं रमेश जी मैं तो एक बात कह सकता हूँ जी की माना की आज जो है पूरा युग भौतिक युग है जी लेकिन माना काफी कुछ होता है पैसा जी माना काफी कुछ, कुछ होता, होता है।, है पैसा जी लेकिन सब कुछ नहीं है पैसा पैसा जी <laughs> क्या बात है लेकिन सब कुछ नहीं है पैसा पैसा जी पैसा हो भरपूर मगर इंसान ना हो पैसा हो भरपूर मगर इंसान ना हो तुम ही सोच लो लगेगा कैसा कैसा जी क्या बात है बहुत कौन बहुत ही सुंदर ढंग से आपने जो है मैसेज स्पष्ट किया और मुझे लगता है की हमारे दोस्त सुनकर समझ ही गए होंगे की उन्हें क्या कहना था सोच लिए बहुत ही सुंदर रचनाओं के साथ हमने आज का ये कार्यक्रम का लुत्फ उठाया और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत मजा आया होगा बहुत आनंद आया होगा और इसी आनंद को अपने साथ बनाए रखें और कविताओं का जो मर्म है जो रहस्यमय संदेश है उसको अपने जीवन में उतारिए और कवि की जो जीवन शैली है कवि ने जितना चिंतन किया है उसको कहीं ना कहीं आपके जीवन में अगर बदलाव देखने को मिलता है तो उसकी कविता सार्थक होगी उसकी मेहनत सार्थक होगी तो चलिए मैं आशा करता हूं कि आप उन चीजों का दिल को छू लेने वाली जो मर्म संदेश उन कविताओं में समाया हुआ था उन चीजों का अपने जीवन में ग्रहण करेंगे ऐसी आशा के साथ हम चाहते हैं इजाजत मुझे राजेंद्र मिलन जी और सुशील सरित जी को आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कराते रहो